पहला प्रश्न आप कहते हैं प्रेम करो तुम्हारे सभी प्रेम का निचोड़ ही प्रार्थना बनेगी परंतु मैं तो प्रेम करने में बहुत ही कतराता हूं योग भरत कौन नहीं कतराता प्रेम की लोग बातें करते बातें करना प्रेम से बचने का एक उपाय है प्रेम की बात तो प्रेम नहीं प्रेम की बात तो प्रेम के अभाव को ढकने की कला है हां लोग प्रेम के गीत गाते वे भी उधार वे भी अपने निज अनुभव के नहीं लोग प्रेम की प्रशंसा भी करते हैं स्तुति करते प्रेम का समाधर करते लेकिन इस समाधर में अनुभव नहीं प्रामाणिकता नहीं यह समाधर मन का भुलावा है प्रेम से कौन नहीं कतराता है कतराना ही होगा क्योंकि प्रेम है जोखम का काम प्रेम से बड़ी जोखम कोई और नहीं प्रेम मांगता है दुस्साहस क्योंकि प्रेम है अभियान अज्ञात की यात्रा और मुफ्त नहीं होती यह यात्रा बड़ी कीमत चुकानी होती बड़ी से बड़ी कीमत चुकानी होती स्वयं को ही जो अर्पित कर सकता है वही प्रेम का स्वाद लेने में समर्थ होगा अहंकार का विसर्जन है प्रेम प्रेम का ठीक अर्थ समझ लो तो कठिनाई समझ में आ जाएगी अहंकार का विसर्जन है प्रेम का अर्थ जब किसी के भी संदर्भ में तुम तो मैं भाव को छोड़ देते हो वहीं प्रेम की अविरल धारा बै उठती फिर वह स्त्री हो पुरुष हो गुरु हो परमात्मा हो कोई भी हो संगीत हो काव्य हो मूर्तिकला हो तुम किसी भी संदर्भ में जहां अपने मैं भाव को विसर्जित कर देते हो जहां तुम नहीं होते नृत्य हो गीत हो उत्सव हो जब नर्तक शून्य हो जाता है और नर्तन ही शेष रह जाता है नर्तक रहित नर्तन बस प्रेम का आविर्भाव हुआ है जहां गायक मिट जाता है और गीत ही बचता है वादक मिट जाता है और वादन ही बचता है बस वही प्रेम का आविर्भाव है प्रेम से अर्थ नहीं है संबंध का संबंध तो प्रेम की सबसे निम्न दशा है संबंध तो ऐसा है जैसे पक्षी अभी अंडे में अभी प्रेम पैदा नहीं हुआ अभी अंडे को तोड़ना होगा पक्षी को बाहर आना होगा पर फड़फड़ाने होंगे अज्ञात अपरिचित आकाश की यात्रा पर निकल जाना होगा और छोड़ देना होगा वह गेह वह घर जहां सुरक्षा थी जहां सब कुछ था अंडे में पक्षी कितना सुरक्षित था न भोजन की चिंता न दुश्मनों का डर न मृत्यु का कोई बोध न जीवन की अड़चने समस्याएं कुछ भी तो ना था शांत निश्चिंत सुरक्षित अस्तित्व था तोड़ दिया उस अंडे को और चल पड़ा एक ऐसी यात्रा पर जो कहा समाप्त होगी कुछ पता नहीं कोई गंतव्य है भी या नहीं यह भी पता नहीं और उन पंखों का भरोसा जिनके सहारे कभी उड़ाना था दुस्साहस चाहिए संबंध की तरह प्रेम तो ऐसा है जैसे अंडे में पक्षी मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं वह संबंध से अतीत प्रेम है वह प्रेम की भावदशा है प्रेम एक संबंध नहीं वरन मन की एक शांत मौन आनंदित अनुभव की स्थिति प्रेम एक स्थिति संबंध नहीं और तब प्रेम प्रार्थना बन जाता है और जैसे जैसे प्रार्थना गहरी होती है प्रार्थना ही परमात्मा बन जाती परमात्मा कहीं और नहीं है प्रेम का ही अंतिम रूप है काम है प्रेम का निम्नतम रूप और राम है प्रेम का आत्यंतिक रूप यात्रा है काम से राम तक और लोग काम में ही उलझे रह जाते क्योंकि काम सस्ता है सुलभ है बाजार में मिलता है धन से खरीदा जा सकता है पद से खरीदा जा सकता है अहंकार नहीं गंवाना होता इसलिए तुम जिन्हें प्रेम के संबंध कहते हो अच्छा हो कि काम के संबंध कहो वासना के संबंध है वासना तो कोई भी कर लेता है पशु पक्षी कर लेते हैं इसके लिए मनुष्य होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम सिर्फ मनुष्य कर सकता है वासना में जो भी जहर है उससे जब वासना बिल्कुल ही मुक्त हो जाती तो प्रार्थना का जन्म होता है जैसे कीचड़ कमल बन जाए ऐसे वासना प्रार्थना बन जाती मैं उस आत्यंतिक प्रेम की ओर तुम्हें पुकार रहा हूं और भरत भय तो लगेगा कभी गए नहीं उस मार्ग डर तो पकड़ेंगे बचना भी चाहोगे कतराओगे पर अच्छा है कि होश तो आया कि मैं कतरा रहा हूं अभागे तो वे हैं जिन्हें यह होश भी नहीं कतरा भी रहे और मान भी रहे कि बड़े प्रेम में पत्नी को प्रेम करते पति को प्रेम करते बच्चों को प्रेम करते परिवार को मित्रों को प्रेम जाना नहीं मान लिया है तुम्हें अपने बेटे से प्रेम है सच या कि बेटा तुम्हारी महत्वाकांक्षा को भरने का एक उपाय है एक साधन कि तुम जो बंदूक नहीं चला पाए शायद उसके सहारे चला लो कि तुम जो पद नहीं पा पाए शायद उसके सहारे पा लो उसके बहाने उसके निमित्त पा लो कि तुम जो धन नहीं कमा पाए चलो बेटा कमाएगा तुम तो ना रहोगे लेकिन तुम्हारा कोई अंश रहा आएगा तुम कहीं बेटे में अपनी शाश्वतता तो नहीं खोज रहे हो यह तो तुम्हें पता है यह देह मर जाएगी लेकिन चलो इस देह का एक अंश बचेगा किसी रूप में तो जीवंगा मेरा नाम तो रहेगा किसका बेटा है पुराने दिनों में जिसको बेटा नहीं होता था उससे ज्यादा दुखी आदमी नहीं होता था क्योंकि वंश परंपरा कौन चलाएगा बेटा तो होना ही होना चाहिए अपना ना हो तो उधार भी चलेगा गोद ले लेना पड़े तो भी चलेगा क्योंकि हम तो मिट जाएंगे ये जाहिर है चलो कुछ तो छूट जाएगा नाम भी बच रहा है तो कोई तो पित्र पक्ष में पानी चढ़ाएगा नाम बच रहा तो किसी तरह हमारी याद तो बची रहेगी आदमी बचना चाहता है मृत्यु से इसलिए बच्चों को प्रेम करता है पत्नी से तुम प्रेम करते हो या कि केवल साधन है जिसका शोषण करते हो पति से तुम प्रेम करते हो या कि केवल एक साधन है एक आर्थिक उपाय है भोजन घर का आयोजन व्यवस्था है प्रेम न तो व्यवस्था है न अर्थशास्त्र है प्रेम न तो सुविधा है न सुरक्षा है प्रेम तो एक काव्य है और काव्य को अनुभव करने की संवेदनाशीलता कितने लोगों में कितने लोग हैं जो फूलों को देख के मस्त होते हो कितने लोग हैं जो आकाश के तारों को देखकर आनंद से भर जाते हो जिनके जीवन में आकाश के तारों का कोई परिणाम नहीं होता हो जो पक्षियों के गीत सुन के पुलक ना उठते हो जो फूलों को हवा में नाचते देखकर पैरों में घूंगर न बांध लेते हूं वे प्रेम कर सकेंगे असंभव पत्थर हैं वे अभी उनके भीतर पाषाण पिघला नहीं और उसी पत्थर को मैं अहंकार कह रहा हूं और वही अहंकार कतराता है बचता है और अहंकार के सबसे बचने का जो महत्वपूर्ण उपाय है वो ये है कि वो तुम्हें ये भ्रांति दिलवा देता है कि प्रेम तो तुम करते ही हो और क्या प्रेम यही तो प्रेम है और चूंकि यह प्रेम नहीं है और इसे तुम प्रेम मानकर जीते हो आज नहीं कल इस प्रेम से वित्सना पैदा होती इस प्रेम से विषात पैदा होता है इस प्रेम से संताप पैदा होता है झूठा था ये प्रेम पहली तो बात फिर इस झूठे प्रेम से तुम्हें वैराग्य पैदा होता है झूठे प्रेम से पैदा हुआ वैराग्य उतना ही झूठा है जितना प्रेम झूठा था फिर चले तुम जंगल फिर हो गए तुम सन्यासी, मुनि महात्मा यह तुम्हारा मुनि होना महात्मा होना तुम्हारे झूठे प्रेम की परिणति है यह महात्मापन भी उतना ही झूठ है प्रेम सच्चा हो तो भी वैराग्य पैदा होता है लेकिन वह वैराग्य राग के विपरीत नहीं होता राग के पार होता है भेद को खूब ठीक से समझ लेना वह वैराग्य राग का अतिक्रमण है राग का विरोध नहीं राग का निषेध नहीं वह वैराग्य राग का ही सुलझा हुआ रूप है वह वैराग्य राग का ही छटा हुआ निखरा हुआ रूप है राग ऐसे है जैसे अनगढ़ पत्थर और वैराग्य ऐसे है जैसे किसी कलाकार के हाथों में पड़ गया अनगढ़ पत्थर और उसने मूर्ति गढ़ी हाँ बहुत कुछ काटा बहुत कुछ छाटा छेनी चलाई बहुत लेकिन पत्थर से दुश्मन नहीं है पत्थर से शत्रुता नहीं उससे बड़ा और कौन मित्र होगा पत्थर का उसने पत्थर को नए प्राण दिए नए अर्थ नई भावभंगिमा दी उसने पत्थर को काव्य दिया पत्थर को जीवन दिया पत्थर में सांसें फूखी उसने पत्थर को सप्राण किया एक साधारण सा पत्थर जब बुद्ध की प्रतिमा बन जाता है तो तुम भेद देखते हो इस पत्थर की तरफ तुम्हारी आंख भी न गई होती और बुद्ध की यह प्रतिमा तुम्हारे प्राणों को पकड़ लेगी पश्चिम के बहुत बड़े मूर्तिकार माइकल माइकोलजिलो के जीवन में यह उल्लेख है कि संगमरमर बेचने वाले दुकानदार के पास वो एक दिन पहुंचा और उसने कहा तुमने दुकान के उस तरफ रास्ते के किनारे एक बड़ा संगमरमर का पत्थर डाल रखा कई वर्षों से मैं गुजरता हूं उसे देखता हूं उसे बेचना नहीं उस दुकानदार ने कहा वह बिकता नहीं इसलिए मैंने तो आशा ही छोड़ दी उसको उस तरफ डाल दिया कि कोई ले जाए तो ले जाए माइकलज ने कहा कि मैं ले जाऊंगा वो दुकानदार बहुत खुश हुआ उसने कहा मेरी जगह खाली होगी वो पत्थर बिल्कुल बेकार है धोने का खर्च भी मैं दे दूंगा तुम ले जाओ झंझट मिटे और जगह खाली हो माइकलो पत्थर ले गया कोई साल बीतने के बाद एक दिन माइकलंजलो उस दुकानदार के पास आया और कहा कि मेरे घर चलोगे कुछ दिखाने योग्य ले गया दुकानदार को दुकानदार ने देखा जो आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे उसने बहुत मूर्तियां देखी थी पर ऐसी मूर्ति नहीं माइकलो ने उस पत्थर को रूपांतरित कर दिया था उसे तो याद भी ना आया कि यह वही पत्थर है जो मैंने मुफ्त दिया था और जिसको ढोने के पैसे भी मैंने दिए थे माइकलजलो ने उस पत्थर में जो प्रतिमा गढ़ी थी वह जीसस की प्रतिमा और मरियम की जीसस को मरियम ने सूली से उतारा है जीसस की लाश को मरियम अपने हाथों में लिए बैठी कहते हैं ऐसी अद्भुत प्रतिमा दूसरी नहीं अभी कुछ दो या तीन साल पहले एक पागल आदमी ने इसी प्रतिमा को रोम में पत्थर हथोड़ा लाकर तोड़ दिया और जब उस आदमी से पूछा गया क्योंकि वो अमेरिका से आया तोड़ने इटली उससे जब पूछा गया कि ये तू क्या किया तूने जगत की नष्ट कर दी तो उसने कहा जैसे माइकल अंजलो का नाम प्रसिद्ध था अब मेरा भी नाम प्रसिद्ध रहेगा उसने बनाई मैंने मिटाई वो बना सकता था मैं बना नहीं सकता लेकिन मिटा तो सकता हूं इस दुनिया में जो लोग बना नहीं सकते वो मिटाने में लग जाते जो कविता नहीं रच सकते वो आलोचक हो जाते जो धर्म का अनुभव नहीं कर सकते वो नास्तिक हो जाते जो ईश्वर की खोज नहीं कर सकते वो कहने लगते ईश्वर है ही नहीं अंगूर खट्टे हैं इंकार करना आसान स्वीकार करना कठिन जो समर्पित नहीं हो सकते वो कहते हैं समर्पित हो ही क्यों मनुष्य की गरिमा उसके संकल्प में समर्पण में नहीं जो समर्पित नहीं हो सकते वो कहते हैं कायर समर्पित होते बहादुर वीर तो लड़ते हैं। ध्यान रखना सृजन कठिन है विध्वंस आसान है जो माइकोलेंजुलो नहीं हो सकता वो अडुल फिटर हो सकता है जो कालिदास नहीं हो सकता वो जोसेफ स्टेलिन हो सकता है जो वानगा नहीं हो सकता वो माओ से तुंग हो सकता है विध्वंस आसान है जो धार्मिक नहीं हो सकता वह राजनीतिक हो सकता है राजनीति होने और राजनीति करने में कोई बुद्धिमत्ता चाहिए बुद्धिमत्ता ही एकमात्र अड़चन है राजनीति में बुद्धिमान राजनीतिक नहीं हो सकता उतना छोटा नहीं हो सकता उतना ओछा नहीं हो सकता उतना क्षुद्र नहीं हो सकता उतना नीच नहीं हो सकता उतने नीचे उतरना उसे आसान नहीं होगा उसकी प्रतिभा उसे रोकेगी पत्थर को सुंदर मूर्ति में निर्मित कर लेना प्रेम को जानने का एक उपाय साधारण शब्दों को जोड़कर एक गीत रच लेना प्रेम को जानने का उपाय है नाचना कि सितार बजाना कि बांसुरी पे एक तान छेड़ देना ये सब प्रेम के ही रूप है तुमने प्रेम को बहुत छोटा सा समझ रखा है घर गर गृहस्थी बसा ली कि समझा प्रेम हो गया ये तो प्रेम नहीं ये तो पशु भी कर लेते ये बच्चे पैदा करना ये घर गर गृहस्थी बसाना ये तो पशु पक्षी भी कर लेते इसमें कुछ विशिष्टता नहीं है इसके कारण तुम मनुष्य नहीं हो इसके कारण तुम पशुओं के ही हिस्से हो जिस दिन तुम्हारा प्रेम एक आंतरिक संवेदनशीलता बनेगा जिस दिन संबंध कम और तुम्हारी सहज अवस्था ज्यादा होगा ऐसा नहीं कि किसी के प्रति प्रेम बल्कि ऐसा कि बैठे हैं तो प्रेम में उठे हैं तो प्रेम में चले हैं तो प्रेम में बोले हैं तो प्रेम में सोए हैं तो प्रेम में उठना बैठना जगना सोना तुम्हारा प्रत्येक कृत्य जब प्रेम पूर्ण होगा प्रेम जब किसी के प्रति निवेदित नहीं होगा बल्कि तुम्हारी श्वास श्वास में समोया होगा तुम्हारे हृदय की धड़कन धड़कन में बजता होगा उसका नाथ मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं और निश्चित ही घबड़ाओगे डरोगे कतराओगे लेकिन बिना इस यात्रा पर कठिन यात्रा है दुर्धर्ष मार्ग है तलवार की धार पर चलना है बिना इसके निखरोगे भी नहीं तो भरत कतराओ कितने ही डरो कितने ही लेकिन डर के बावजूद जाना है यह यात्रा करनी ही करनी ही होगी कब तक विश्वासों का बोझ लादते फिरते तुमने यह खूब किया हर बंधन तोड़ दिया जग की व्यवहारिकता का महत्व ज्यादा है मन की मजबूरी की कीमत कुछ खास नहीं टूट भले जाएं हम चाहे के फरेबों से यह ना कहेंगे लेकिन पीड़ाएं रास नहीं जिसके आलिंगन को भोर तक तरसती थी तुमने ये खूब किया वही सपन तोड़ दिया यह माना युग तक सांत कहाँ निभता है यह माना दुनिया बेदर्द बहुत होती है जो केवल दुखों की सीपी में खिलता है मानो या मत मानो मन ही वह मोती है जिंदगी तुम्हें जिसमें जिंदगी नजर आती तुमने ये खूब किया वह दर्पण तोड़ दिया बहुत लोग उस दर्पण को ही तोड़ रहे हैं जिसमें जिंदगी जिंदगी नजर आती बहुत लोग उस दुख से अपने को बचा रहे हैं जिस दुख के बिना मोती पैदा नहीं होते सीपी की पीड़ा में ही तो मोती का जन्म है और प्रेमी जितनी पीड़ा झेलता है कोई और नहीं झेलता प्रेम है ही महान पीड़ा लेकिन मधुर रस डूबी प्रभु पगी पहले पहल डर लगेगा पहले पहल कदम उठाओगे तो डर लगेगा वैसा ही डर जैसे कि पहले पहली बार बच्चा चलता है तो डरता है स्वाभाविक कभी चला नहीं मां उसका हाथ पकड़ लेती चलाती दो कदम आगे खड़ी हो जाती हाथ का इशारा करती कि आ मैं तुझे संभाल लूंगी बढ़ झिझकता है डरता है लेकिन फिर मां पर आस्था मां पर श्रद्धा बढ़ाता है एक कदम चल लेता है तो उसके आनंद उसके उल्लास का अंत नहीं जैसे मंजिल पाली मां तक एक कदम चल के मां की गोद में गिर गया है और ऐसा आनंद इत जैसे अब और करने को कुछ शेष नहीं रहा सदगुरु का कृत्य है कि शिष्य के आगे आगे रहे कहे कि और एक कदम कि और एक कदम कि बस एक कदम और। और तुम जब एक कदम चलोगे तो तुम्हारा उल्लास बढ़ेगा और एक कदम चलोगे तो तुम्हारा अनुभव बढ़ेगा दो कदम चलने की हिम्मत आएगी दो कदम चलोगे तो तीन कदम चलने की हिम्मत आएगी और जैसा लाउसू ने कहा है एक एक कदम चल के हजारों मील की यात्रा पूरी हो जाती मगर पहला कदम निश्चित ही कठिन होता है भरत तुमने अगर देखा हो नया नया पक्षी जब उड़ने को होता है तो अक्सर उसकी मां को उसे धक्का देना होता है नहीं तो वो घोंसले को पकड़ के ही बैठा रहता पर परफड़ फड़ है देखता है आकाश आकाश की नीलिमा उसे भी पुकारती किसे नहीं पुकारती अनंत किसे नहीं छूता इतना पत्थर तो कोई भी नहीं है छूता है डर के कारण तुम अंगीकार नहीं करते हो उसके आमंत्रण को वह बात और बुलाता है तुम बहरे बने बैठे रहते हो भय के कारण वह बात और लेकिन चांदारों के इशारे किसे नहीं अनुभव में आते नहीं तुम उन इशारों को मान के चलते हो यह तुम्हारी मर्जी यह तुम्हारी कायरता था यह तुम्हारी नपुंसकता देखता है पक्षी और पक्षियों को उड़ते इसलिए तो तुम्हारे पास इतने पक्षी उड़ा रहा हूं बुद्ध महावीर कृष्ण कबीर नानक दादू फरीद इतने पक्षी उड़ा रहा हूं तुम्हारे आसपास लाउसु छांगतु लीतसु मोहम्मद बहाउद्दीन मंसूर इतने पक्षी उड़ा रहा हूं तुम्हारे पास किन उड़ते हुए पक्षियों को देख के भी तुम्हारे पंख फड़फड़ाने लगे कि तुम्हें लगे कि मैं कब तक बैठा रहूंगा क्या मुझे इसी पिंजरे में बंद रह जाना और जबकि द्वार खुले जबकि पिंजरा बंद नहीं क्या मुझे इसी घोंसले में आबद्ध रह जाना है जबकि कोई और तुम्हें रोक नहीं रहा सिवाय तुम्हारे भय के और तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा भय कौन तोड़ेगा? इतने पक्षी तुम्हारे पास उड़ा रहा हूं तुम्हारे आकाश में इसको ही सत्संग कहते हैं जहां और उड़ते पक्षियों को देख के तुम्हें यह बात ख्याल में आने लगे कि मैं भी तो इन जैसा हूं यह पंख मेरे पास भी तो रहे तुम फड़फड़ाके देख लो तुम जरा दो कदम आकाश में उठा के देख लो अक्सर ऐसा होता है कि मां को धक्का देना पड़ता है वही धक्का गुरु देता है धक्का देते समय मां अच्छी ना लगती होगी पक्षी को यह भी याद रखना किसको अच्छी लगेगी ऐसी मां दुश्मन मालूम होती होगी धक्के देती गुरु भी अच्छा नहीं लगता जो धक्के देता है तुम सांवना की तलाश में आते हो धक्कों की तलाश में नहीं इसलिए तुम्हें पंडित पुजारी ज्यादा प्रीति कर लगते या बंधे बंधाए लकीरों के फकीर जैन मुनि बौद्ध भिक्षु हिंदू सन्यासी मुसलमान फकीर बंधे बंधाए लोग जो तुम्हें धक्का नहीं देते उल्टे तुम्हें सांत्वना देते तुम्हारी पीठ थपथपाते हैं कि बेटा तुम खूब अच्छा कर रहे हो एक अस्पताल और खुलवा दो एक स्कूल और खुलवा दो फकीरों को दान देना भिकमंगों को भिक्षा देना ब्राह्मणों को भोजन करवाना यज्ञ करवा देना हवन करवा देना मगर घोंसले को छोड़ना मत घोंसले में मजे से बैठे रहो हवन चलता रहेगा हवन के चलने से घोंसले से छूटने का क्या संबंध है पंडित पुजारी आके प्रार्थना कर जाएंगे वो कहते हैं तुम क्यों झंझट में पड़ते हो प्रार्थना करने की बेटा तुम तो कमाई करो इतनी देर में तुम हजारों कमाओगे और मैं दस पांच रुपए में तुम्हारी प्रार्थना कर जाता हूं सीधा हिसाब है, है क्यों इतना नुकसान उठाते हो यज्ञ हवन हम करने को है ये हमारा व्यवसाय है हम अपने व्यवसाय में कुशल हैं तुम अपने व्यवसाय में कुशल हो एक भिकमंगे ने अमेरिका के बहुत बड़े करोड़पति एंड्रू कार्नेगी को एक दिन पकड़ लिया सुबह सुबह घूमते बगीचे में और कहा कि मुश्किल से मिले आज तो कुछ लेके जाऊंगा जब भी आता हूं तो नौकर चाकर बाहर से ही टहला देते एंड्रू कारनेगी ने उस भिकमंगे को देखा मस्त लंबा स्वस्थ युवा एंडु कारनेगी ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती मुस्तंड होकर भीख मांगते हो उस भीख मांगे कहा सुनो तुम्हारा धंधा क्या है एंडु काने ने का मेरा धंधा बैंकिंग का है सबसे बड़ा बैंकर था कारनेगी तो उस भीख मांगेने का मैं तो तुम्हें सलाह नहीं देता कि बैंकिंग किस तरह करो कभी बाप दादे भीख मांगी तुम्हें भीख मांगने की कला आती अपनी सलाह अपने पास रखो जो इतना मुस्तंड मालूम हो रहा हूं वो इसीलिए क्योंकि भीख मांगता हूं तुम क्यों नहीं मुस्तंड मालूम हो रहे जरा अपना चेहरा आईने में देखो मस्त हूं कल की फिक्र नहीं कल फंसेगा फिर कोई जैसे आज तुम फंस गए और ध्यान रहो रखो ये मेरा व्यवसाय है और ये पुश्ते नहीं व्यवसाय है ये मैं नहीं कर रहा हूं मेरे बाप भी करते थे मेरे बाप के बाप भी करते थे हम इसकी कला जानते हैं, और इससे बेहतर कोई धंधा नहीं अगर पूछते ही हो तो ना कुछ लागत न कोई ब्याज बट्टा बस सुबह से उठे और जरा दो चार आदमियों को तलाशना है कोई न कोई मिल ही जाता है और फिर धीरे धीरे हम कुशल हो जाते हैं जानने में भी कि कौन देगा कौन नहीं देगा एंड कार्निगी ने उसे कुछ दिया और कहा कि मैं इस कारण दे रहा हूं कि मैंने तेरे जैसा हिम्मत पर भिकमंगा नहीं देखा कि तू मुझसे कह सका कि जब हम तुम्हें सलाह नहीं देते तुम हमें क्या सलाह देते हो यह बात मुझे जची बात तो ठीक ही है हम क्या जाने भिकमंगे के राज हमें सलाह नहीं देनी चाहिए पंडित पुरोहित वो धंधा जानते वो कहते हम धंधा कर देंगे हमारी पहचान शास्त्रों से तुम पूजा भी करोगे तो तुम्हारी पूजा अनगढ़ होगी हमारी पूजा में व्यवस्था होगी नियोजन होगा प्रक्रिया होगी ठीक ठीक होगी सम्यक होगी और हम सस्ते में निपटा देते हैं हमारा भी काम हो जाता है और तुम इतनी देर में कितना कमा लोगे पंडित पुजारी तुम्हें सांत्वना दे रहे हैं धक्के नहीं इसलिए पंडित पुजारियों को कभी सूली लगी तुमने सुना कि किसी देश में किसी पंडित को लोगों ने पत्थर मारे हो कि किसी पुजारी को सूली दी हो कि किसी पुरोहित की हत्या की हो ये हुआ ही नहीं कभी लोग पंडित पुजारी पुरोहितों के पैर छूते हैं सम्मान करते हैं। जो तुम्हारी मलमपट्टी करते रहते हैं जो तुम्हारे गाँव को ढांकते रहते हैं फूलों से सुंदर सुंदर फूलों से उनका तुम सम्मान न करोगे तो और क्या करोगे जो लोग पंडित प्रोहतों को सम्मान करते थे उन्हीं लोगों ने जीसस को सूली चढ़ाया आखिर जीसस का कसूर क्या था जीसस धक्के दे रहा था जीसस तुम्हारी मां की तरह और धक्के अच्छे नहीं लगते धक्के कभी अच्छे नहीं लगते इसलिए मुझे इतनी गालियां पड़ रही पड़ेंगी बढ़ती रहेंगी जैसे जैसे मैं धक्के दूंगा जैसे जैसे मेरे सन्यासी पंख फड़फड़ाएंगे और आकाश में उड़ेंगे और जैसे जैसे गैरिक पक्षियों से आकाश गैरिक होने लगेगा जैसे सुबह होने लगी हो और जैसे पूरब सुर्ख हो गया हो वैसे वैसे गालियां बढ़ती जाएंगी पत्थर भी बढ़ते जाएंगे सूली भी लग सकती है वह सब संभव है क्योंकि धक्के कोई पसंद नहीं करता लोग सांत्वना चाहते पीठ ठों को और मैं तुम्हारा सिर तोड़ने को तैयार तुम्हारे थे पीठ ठुकवाने और मैं तुम्हारी गर्दन काटने को तैयार अहंकार का गिर जाना गर्दन का कट जाना है तो नाराजगी में अगर तुम मेरी गर्दन काटने को उत्सुक होने लगो तो कुछ आश्चर्य नहीं जब पक्षी को उसकी मां धक्का देती तो वो जोर से पकड़ता और जोर से पकड़ लेता है घोंसले को बिल्कुल पकड़ लेता है कि छूटे ही ना लेकिन मां इतनी आसानी से नहीं छोड़ देती उड़ती है उड़ उड़ के दिखाती कि देख मैं उड़ सकती हूं तू भी उड़ सकता तू मुझसे आया मुझसे जाया मुझ जैसा है अमृतस्य पुत्र तू भी अमृत का पुत्र है यही तो गुरु कहते कि जैसे मैं वैसे तू बुद्ध मरने लगे तो आनंद रोने लगा बुद्ध ने कहा मत रो क्योंकि जैसा मैं वैसा तू अप अपना दिया बन कब से तो कहता हूं ना समझ उड़ो तू उड़ सकता है मुझे उड़ते देख के तुझे इतनी समझ नहीं आई जैसा मैं वैसा तू भेद हम में जरा भी नहीं लेकिन लोग बड़े अजीब हैं लोग इतने अद्भुत हैं उनकी विक्षिप्तता ऐसी गहरी है उनकी बेहोशी ऐसी सघन है कि जब बुद्ध उनसे कहते हैं कि जैसे हम वैसे तुम तो वो क्या सुनते हैं मालूम वो सुनते हैं कि जैसे हम वैसे ही बुद्ध सो कोई फर्क नहीं सो तुम भी कहीं पहुंचे नहीं हम बीमार पड़ते सो तुम बीमार पड़ते हम बूढ़े हो गए सो तुम बूढ़े हो गए हम मरेंगे सो तुम मरेंगे तो फर्क क्या जैसे हम वैसे तुम तुम ही तो कहते हो एक आदमी पागल हो गया था और उसे एक पागलपन छा गया अजीब पागलपन कि मैं मर गया हूं जिंदा और माने नहीं अब अगर कोई जिंदा आदमी कहे कि मैं मर गया हूं तो कैसे मनाओगे कि नहीं मरे हो सब तरह के उपाय किए घर के लोगों ने थक गए परेशान हो गए वो माने नहीं भोजन करे स्नान करे सोए मगर ये न माने कि मैं जिंदा हूं कहे मैं प्रेत हो गया हूं प्रेत भी भोजन करते प्रेत भी सोते हैं, स्नान करते तुम मानो या न मानो वो कहे तुम लाख मुझे समझाओ मैं अपना अनुभव अपने भीतर से जान रहा हूं कि मैं मर चुका तुम नाक समय खराब ना करो अपने काम में लगो अंततः उसे मनोवैज्ञानिक के पास ले जाया गया मनोवैज्ञानिक ने भी बहुत कोशिश की आखिर से एक सूझाई उसने कहा एक काम करो तुम एक बात तो मानोगे कि मुर्दा आदमी के अगर हम हाथ में चाकू मारें तो खून नहीं निकलेगा उसने कहा कि नहीं निकलेगा मुर्दा आदमी को कहीं खून निकल सकता है तो उसने कहा फिर मेरे साथ आओ वी के सामने ले गया धारदार चाकू निकाला उस आदमी के हाथ में जरा सा चाकू मारा खून एक तरह फूट उठा उस मनोवैज्ञानिक ने कहा आप तो मानते हो कि तुम जिंदा हो क्योंकि मुर्दों को खून नहीं निकलता उसने कहा कि नहीं अब मैं यह मानता हूं कि मुर्दों को भी खून निकलता है इससे सिर्फ इतना ही सिद्ध होता है कि मुर्दों को भी खून निकलता वो मेरी धारणा गलत थी कि मुर्दों को खून नहीं निकलता आज सिद्ध हो गया अब तुम औरों को भी समझा देना कि मुर्दों को भी खून निकलता है बुद्ध कहते हैं तुम हम जैसे और तुम सुन लेते हो बुद्ध हम जैसे जरा सी बात का फर्क शायद वही की वही बात है एक अर्थ में तो मगर कितने अर्थ बदल गए कहा आकाश कहां जमीन और बुद्धों को तुम धक्का नहीं देने देते तुम उनसे कहते हो महाराज शांति दो शांत बना दो संतोष दो और वे तुम्हें देना चाहते हैं असंतोष दिव्य असंतोष ऐसा असंतोष कि जब तक परमात्मा न मिल जाए तब तक तुम जलते ही रहोगे लपटों में जलते रहोगे विरह की प्रेम की एक ऐसी अशांति कि जो परम उपलब्धि के पहले समाधि के पहले जाएगी नहीं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी तुम चाहते थे कोई मंत्र मिल जाता कि गुनगुना लेते घड़ी भर और सब ठीक हो जाता और वे तुम्हें एक ऐसा उपद्रव पकड़ा देते एक ऐसी अराजकता कि जब तक परमात्मा ना मिलेगा तुम तूफानों में ही रहोगे वे तुम्हारी कश्ती को किनारा नहीं देते तूफान दे देते वे धक्का दे देते हैं किनारे छीन लेते हैं तुमसे सदगुरु वही जिसके पास जाके किनारे छिन छिंजाए और तूफान मिले ले सदगुरु वही जो तूफानों में किनारा देखने की कला दे दे जो तूफानों में नाव को ले जाने का रस आनंद दे दे तो मां पक्षी की धक्के देती है उड़ती है दूसरे वृक्ष पे जाके बैठती वहां से आवाज देती पुकार देती और बच्चा एक मन करता उसका जाऊं एक मन करता है खतरा है कहीं गिरना पड़ूं एक मन करता मां बुलाती तो ठीक ही कहती होगी और मां उड़ सकती तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता और देखने में मैं मां जैसा ही तो लगता हूं ये पंख मेरे पास तो हैं पड़फड़ा तो मैं भी सकता हूं आज नहीं कल कल नहीं परसों मां प्रतीक्षा करती धक्के देती निमंत्रण देती दूर झाड़ियों में छिपके पुकार देती एक दिन बच्चा हिम्मत जुटा लेता है, खोल देता पंख उड़ जाता आकाश में फिर किसी मां को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती मेरा काम है भरत कि तुम्हें धक्के दू मेरा काम है कि तुम्हें प्रेम के तूफान में छोड़ दू मेरी एक धरोहर है तू रखना जरा संभाल कर अपनी कविता छोड़ गया हूं साथी तेरे गांव में पास पड़ी है सरगम लेकिन मौन है तनाई में सुनता किसकी कौन है चैन नहीं मिलता है जलती रात को थामे कौन उमड़ती द्रग बरसात को एक साधना फूल खिलाया बड़े जतन से पालकर मुरझ न जाए कहीं देखना यह पीपल की छांव में मेरी एक धरोहर है तू रखना जरा संभाल कर अपनी कविता छोड़ गया हूं साथी तेरे गांव में दुनिया में दुनिया है बेदर्द पुरानी बात है पर सबको सहना पड़ता आघात है माना मुझसे कोई कुछ नाराज है समझ ना पाया वह मस्ती का राज है लेकिन मैं तो सबकी सुन लेता हूं यही ख्याल कर जीत समझता है जो अपनी हारा है वह दाव में मेरी एक धरोहर है तू रखना जरा संभाल कर अपनी कविता छोड़ गया हूं साथी तेरे गांव में सांसें चलती मैं भी चलता जा रहा बाती जलती मैं भी जलता जा रहा बहुत फासला मेरा उसका मित्र है दूरी कम कर सकता है बस गीत रहे मेरा गीत तराना तेरा गूंजे जग की ताल पर नूपर बनकर बाजे कोई जीवन स्वर के पाओ में मेरी एक धरोहर है तू रखना जरा संभाल कर अपनी कविता छोड़ गया हूं शांति तेरे गांव में सदगुरु इतना ही करता है एक गीत गुनगुना देता तुम्हारे हृदय में एक कविता जगा देता है फिर छोड़ देता तुम्हें अनंत की यात्रा पर तुम्हारे पैरों में घुंघर बांध देता है तुम्हारे हाथ में एक तारा समान देता है मेरा गीत तराना तेरा गूंजे जग की ताल पर नूपुर बनकर कोई, नूपुर बनकर बाजे कोई जीवन स्वर के पांव में मेरी एक धरोहर है तू रखना जरा संभाल कर अपनी कविता छोड़ गया हूं साथी तेरे गांव ऐसे ही बुद्ध पुरुष सदा सदा अपनी कविताएं तुम्हारे गांव में छोड़ गए मगर उन कविताओं के तुम अपने अर्थ कर लेते हो तो चूक जाओगे उन कविताओं को अपने अर्थ मत देना उन कविताओं को अपना हृदय देना जरूर अपना मस्तिष्क न देना उन कविताओं को सुनना गुनना गुनगुनाना नाचना लेकिन उन्हें बुद्धि से विश्लेषण मत करना अन्यथा तुम चूक जाओगे तुम जो भी विश्लेषण करोगे वही गलत होगा मुल्ला नसरुद्दीन बस में यात्रा कर रहा था वह थोड़ी थोड़ी देर में बस के कंडक्टर से कहता जा रहा था साहेदरा आने पर बता देना कंडक्टर ने कहा चिंता मत करो बड़े मिया अभी तो बहुत दूर है भीड़ अधिक होने की वजह से कंडक्टर मुल्ला को बताना पाया और बस आगे निकल गई मुल्ला ने फिर पूछा अब साहदरा और कितनी दूर है बस का कंडक्टर बोला बड़े मिया माफ करना साहेदरा तो पीछे निकल गया अब तो मुल्ला ने चिल्ला चिल्ला कर जमीन आसमान एक कर दिया और कंडक्टर से बोला मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि साहेदरा आए तो बता देना गलती किसकी है? बस में बैठे लोगों के अनुरोध पर बस वापस साहेदारा की ओर ले जानी पड़ी साहेदरा पहुंचने पर मुल्ला नसरुद्दीन ने एक गिलास पानी बुलाया कंडक्टर ने उसे पानी ला के दिया मुल्ला ने जेब से दवाई की एक पुड़िया निकाली और पानी के साथ उसे फाँक गया बड़े आराम से पैर फैला कर लेट गया कंडक्टर बोला जल्दी उतरो बड़े मियाँ इस पर मुला नसरुद्दीन ने लेटे लेटे जवाब दिया जाना तो मुझे गाजियाबाद कंडक्टर झल्लाया बोला अबे उल्लू के पट्टे यदि गाजियाबादी जाना था तो आधे रास्ते से बस क्यों लौटा कर ले आया मुल्ला बोला इसमें मैं क्या कर सकता था चलते वक्त डॉक्टर ने कहा था कि ये दवाई की पुड़िया साहेदरा आने पर ले लेना तुम क्या समझोगे ये तुम पे निर्भर है तुम समझ को बीच में लाओगे तो कुछ ना समझी हो ही जाने वाली तुम समझ को बीच में मत लाना सुनो पियो मस्त हो समझ तुम्हारी काम की नहीं क्योंकि समझ तो तुम्हें समझाएगी कि पकड़े रहो जोर से अपने नील को छोड़ मत देना पकड़े रहो अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़ मत देना क्योंकि उन्होंने इतने दिन तक सुरक्षा दी और फिर कौन जाने इस अनजाना अपरिचित आदमी के साथ चल पड़ना कहां ले जाए कहां भटका दे जाने माने लोगों के साथ चलना ठीक लगता है चाहे जिंदगी भर भटकते ही क्यों ना ना हो लेकिन तिलकधारी पंडित पहचाना हुआ मालूम पड़ता है बचपन से उसे देखा बाप दादे भी उसी के पीछे चलते रहे रामायण की चौपाइया दोहरा देने वाला पंडित पहचाना हुआ मालूम पड़ता है बचपन से सुनी है चौपाइया खून में समा गई जब भी कोई बुद्ध पुरुष होगा वो तुम्हें धक्के देगा अज्ञात की ओर ज्ञात में बुद्धों की निष्ठा नहीं है अज्ञात में क्योंकि परमात्मा अज्ञात है क्योंकि प्रेम अज्ञात है होली के दिन थे मुला नसुद्दीन एक नाई की दुकान पर दाढ़ी बनवा रहा था और नाई ने डट के भांग पी रखी थी दाढ़ी बनाते बनाते उसने मुल्ला का गाल ही उस तरह से काट दिया मुल्ला बड़ा नाराज हुआ और नाई से बोला देखो जी हजार बार तुमसे कहा है लेकिन समझे नहीं तुम अभी तक ये भांग खाने का परिणाम है नाई बोला आह तभी तो मैं कहूं कि गाल इतना मुलायम क्यों तुम्हारी समझ किसी काम नहीं आएगी इस अज्ञात के जगत में तुम बेहोश तुम सोए हो तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम आंख वालों की बातें समझ नहीं सकते हां तुम आंख वालों की बातें पी सकते हो उनके स्वर में स्वर मिला के गा सकते हो उनके ताल में नाच सकते हो और उनके साथ नाचो उनके साथ गाओ तो तुम्हारी बंद आंखें भी खुल जाएं। एक पुलिस अफसर और उनकी पत्नी को रात में चलने की बीमारी थी एक दिन पुलिस अफसर रात को देर से घर आया कपड़े खूंटी पे टांगे और सो गया पत्नी ने देखा कि उसके कोट की जेबें घूस के माल से फटी पड़ रहीं। वह धीरे से उठी और हजार रुपए जेब से निकालने लगी पुलिस अफसर भी कोई साधारण आदमी तो था नहीं उसने झट पत्नी को रंगे हाथों तो पकड़ लिया और रोबीली आवाज में बोला बदमाश औरत शर्म नहीं आती पुलिस के एक उच्च अधिकारी की चोरी करते हुए चल था तुझे मजा चखाऊ पत्नी घबरा गई सौ रुपए का एक नोट धीमे से पति के हाथ में थमा के बोली सुनो मामला यहीं दबा दो और दोनों नींद में दोनों सोए और ये सारी पृथ्वी सोई और ये सारी पृथ्वी के लोग सोए सोए चल रहे हैं सब चल रहा है रुस्बत भी ली जा रही है रुस्बत भी दी जा रही है जेबें काटी जा रही हैं जे भी भनी जा रही हैं मकान बन रहे हैं गिर रहे हैं लोग आबाद हो रहे हैं बर्बाद हो रहे हैं सब चल रहा है लेकिन नींद नहीं टूटती और नींद टूटे तो तुम्हारे जीवन में प्रेम आए मूर्छा है तब तक कामना अमूर्छा है तो प्रेम इसलिए भरत जागो भय तो लगेगा क्योंकि सोने में जो सपने देख रहे हो वो सब छोड़ने पड़ेंगे भय के बावजूद जागो और अच्छा हुआ कि तुम्हें इतना समझ में आ गया कि तुम कतरा रहे हो ये पहला कदम है अब दूसरा कदम ये है कि कतराने को पड़ा रहने दो एक तरफ और हिम्मत से प्रेम की यात्रा करो क्योंकि प्रेम की यात्रा ही प्रभु के मंजिल तक ले जाती लेकिन मेरे प्रेम को ठीक ठीक से समझ लेना अपने अर्थ मत बिठाना दूसरे भी मैं जो कह रहा हूं उसका अर्थ करेंगे उनसे भी सावधान रहना गीता पर हजार टीकाएं अगर तुम गीता को सीधा सीधा पढ़ो तो मामला इतना उलझा हुआ नहीं गीता साफ सुथरी मगर अगर हजार टीकाएं पहले पढ़ो और फिर गीता पढ़ो तो तुम्हारे समझ में गीता बिल्कुल नहीं आएगी पहले पढ़ो शंकराचारी को तो वो गीता को एक रंग देते हैं अपना रंग वो गीता की ऐसी तोड़ मरोड़ करते वो गीता को ऐसा उल्टा सीधा आसन लगवाते वो गीता में से ऐसे अर्थ निकाल लेते हैं जो कृष्ण की कभी कल्पना में भी ना रहे होंगे कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को उतर जा युद्ध में और शंकराचारी कृष्ण के वचनों में से निकालते हैं कर्म सन्यास सब कर्म छोड़कर सन्यासी हो जाओ यह तो हो गया ना गजब पैर के बल खड़े आदमी को सिर के बल खड़ा करवा दिया शीर्षासन लगवा दिया कहा कृष्ण कह रहे हैं कर्म में उतर जाओ अकर्ता भाव से कर्म ऐसे कि जैसे अकर्म हो तुम करने वाले नहीं करने वाला परमात्मा तुम सिर्फ उसके वाहन मगर बस इसमें से शंकर ने ऐसा अर्थ निकाला कि कृष्ण कह रहे हैं कर्म तो तुम्हारा है नहीं करता तुम हो नहीं इसलिए तुम झंझट में क्यों पड़ते हो तुम कर्म के बाहर हो जाओ अकर्म साधु कर्म से सन्यास लो कर्ता से सन्यास लो ये कृष्ण का उद्देश्य था लेकिन कर्ता से कर्म में बदल देना बड़ा आसान है और शंकराचार्य जैसे तार्किक के लिए तो बहुत आसान है कोई अड़चन नहीं शंकर को पढ़ोगे तो शंकर ही ठीक मालूम पड़ेंगे शंकर को पढ़ते वक्त तो ऐसा लगेगा कि अगर कृष्ण भी सामने मौजूद हों, तो शंकराचार्य उनको भी राजी कर लेंगे कि यह अर्थ तुम्हारी बात का यह अर्थ है कह तो तुम गए लेकिन शायद अर्थ तुम्हें साफ नहीं फिर रामानुज को पढ़ोगे तो हैरान हो कहीं मेल नहीं शंकर से कहा सन्यास? कहां वैराग्य और कहा रामानुज निकालते हैं कृष्ण के वचनों में से भक्ति प्रेम परमात्मा से राग वो भी उतने ही बड़े तार्किक हैं, वो भी कुछ शंकर से कम नहीं रामानुज को पढ़ोगे तो ऐसा ही लगेगा कि गीता भक्ति का शास्त्र है और फिर लोकमान तिलक इसी पूना में हुए है और उन्होंने तीसरा ही अर्थ निकाला कर्म कर्मयोग न भक्ति न सन्यास, अखंड कर्मठता मराठी मानुस को खूब जमी होगी बात अखंड कर्मठता ये रही कुछ बात क्या सन्यास, क्या भक्ति हो जाए मुठभेड़ लग जाओ कर्म में टूट पड़ो कर्म में कहते हैं जिस दिन लोकमान तिलक की पत्नी की मृत्यु हुई वो केसरी के दफ्तर में काम कर रहे थे उनका अखबार केसरी भागा हुआ आदमी आया उसने कहा आपकी पत्नी चल बसी बीमार तो थी ही अब गई तब गई ऐसी हो रही थी आप जल्दी करो मालूम में लोकमान ने क्या किया लोकमान ने घड़ी की तरफ देखा और कहा भी तो साढ़े चार बजे पत्नी आधा घंटे पहले मर गई तो मैं क्या कर सकता हूं पांच बजे दफ्तर बंद होगा पांच बजे मैं आऊंगा और ऐसे लोग हैं जो लोकमान्य की इस बात की खूब प्रशंसा करते हैं कि वाह कैसा अद्भुत आदमी पत्नी मर गई मगर कर्म ना छोड़ा कर्मयोगी पांच बजे नियम से घड़ी से आएंगे जैसे पत्नी के हाथ में है मरना कि कब मरे साढ़े चार बजे मरे कि पांच बजे मरे अगर होशियार होती तो रविवार को मरना था छुट्टी के दिन मुल्ला नसुद्दीन की पत्नी छुट्टी के दिन ही मरी रविवार का दिन मुल्ला ने एकदम सिर ठोंक लिया उसने कहा मुझे मालूम था कि वो मरते वक्त भी मुझसे बदला लेखी आज पिकनिक पे जाना था सुंदर मौसम दुष्ट को क्या दिन सूझा मरने के लिए और भी कभी मर सकती थी सप्ताह में सात दिन होते मगर आज ही मरना था मुझे पता ही था को जरूर कोई ऐसा मौका चुनेगी कि आखिरी दम भी मुझे सता जाए लोग अपने ढंग से सोचते हैं और सत्संग उन्हीं को उपलब्ध होता है जो सोचने को तो किनारे पर रख देते हैं जो कहते हैं अब सोचेंगे क्या अब जियेंगे अब अनुभव करेंगे हो चुका बहुत सोच विचार जन्म जन्म हो गए युग युग बीत गए भरत अब प्रेम के संबंध में मत सोचते रहो नहीं तो प्रेम पर बड़े शास्त्र लिखे गए और जितने शास्त्र उतनी उलझन और जितना प्रेम के संबंध में जान लोगे उतना प्रेम मुश्किल हो जाएगा मुल्ला नसुद्दीन अपने बेटे फजलू से कह रहा था क्या तुम्हारे मास्टर जी समझ गए कि यह सवाल हल करने मैंने तुम्हारी मदद की थी फजू बोला हां वो एकदम देखते ही समझ गए तत्काल बोले कि ये काम दो आदमियों का लगता है केवल एक आदमी इतनी गलतियां कर ही कैसे सकता है तुम भी किसी एकाध पंडित के लक्षण नहीं दे रहे हो अनेक पंडितों के लक्षण दे रहे हो अनेक ज्ञानियों अनेक महात्माओं ने तुम्हें बिगाड़ा और बर्बाद किया है तुम्हारी खोपड़ी में इतना कचरा भर गया है सारा कचरा खाली करो प्रेम के संबंध जो जानते हो भूल जाओ तो संभावना है प्रेम को जानने की परमात्मा के संबंध जो जानते हो भूल जाओ तो संभावना है परमात्मा को जानने की फिर से अज्ञानी हो जाओ तो ज्ञान का आविर्भाव हो सकता है